बिरहिनी मंदिर दियाना बार नंबर थ्री स्पसु हागनी चुनरी आव बधू धर ध्या निरगुण चुनेरी चुने निरवाण को ओढ़े संत सूजा हण निर्गुण चुने रे निर्वाण हद बेहद के बाहर यारी संतन को उत्तम ज्ञान को गुरु गमो ओ ढे चुनरिया निर्गुण चुनरी निर्वाण निर्गुण चुनरी निर्वाण संतु जागुण चुने रे निर्बाण उड़ोड विहंगम या काश जहानी चांद सूर नि सबर सदा मरे पूर अगम बाड़ू उड़ू रे विहंगम देखे उराधा अगाध निरंतर हरख शोक नहीं जमके त्रास उड़ू उड़े विहंगम कह यारी वहाँ नहीं पल फो जग मग परखास पल पा जग मग पर उड़ू उ हंगमा चढ़ू आकार सु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 कि तुम किसी के जीवन में किसी तरह का अवरोधना खड़ा करो तो निर्वाण घट गया तो तुम निर्गुण हो गए चुनरी तैयार हो गई यह बड़ी प्यारी चुनरी है इसको जिसने ओढ़ लिया उससे प्यारे को मिलना ही होगा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 तुमने फूलों को मिट्टी से भर दिया दीदा तर्प वहां कौन नजर करता है ये गिड़गड़ाती आंखें ये गिड़गड़ाती बातें ये भिकमंगापन लेके वहां मत जाना वहां कोई नजर भी ना करेगा सीसा ए चश्मे में खूना बे जिगर लेके चलो अगर आंख ही जानी है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 अब अगर बिनती करने उस मालिक के सामने खड़े हो उसका आमना सामना हो अब अगर जाओ पय अर्जो तलब उनके हजूर दस्त और कसकौल तो हाथों का भिक्षापात्र मत बनाना हाथों के भिक्षा पात्र नहीं पहुंचते दस्त और कसकौल नहीं कासाए सर लेके चलो अब अगर बनाना ही हो भिक्षा पात्र तो अपने सिर का बनाना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 उस बुढ़े ने कहा सौ साल के करीब मुझे यहां रहते रहते हो गए तो ईसा ने चारों तरफ देखा न कोई मकान है न कोई छप्पर है तो पूछा कि धूप आती होगी वर्षा आती होगी न कोई छप्पर न कोई मकान यहां सौ साल से रह रहे कोई मकान नहीं बनाया तो वह बूढ़ हंसने लगा उसने कहा मालिक तुम जैसे और जो पैगंबर पहले हुए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 सीसाए कल में ठेस सी लग जाती है बांसुरी जैसे बजाता हो कहीं दूर कोई यूं दबे पांव बयाबां बांसे हवा आती हसरतें खाक की गुंचों से उबल पड़ती हैं रूह मैदान के फूलों से निकल आती है तबे शायर को रवानी का इशारा करके नहर सांखों के घने साय में सो जाती है इन मनाजिर को मैं बेजान समझ लू कैसे जोश कुछ अकल में यह बात नहीं आती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 ज्योति स्वरूप सुहागिन चुनरी आओ बधू ध धरध्यान प्रेसी बन के आओ वधु बन के आओ प्रेम में पढ़ के आओ जैसे नव बधू नास्ती हुई चलिया है ऐसे आओ तो जान पाओगे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 अर्थ यह समझ में ना आएगा अर्थ यह समझ के परे अर्थ है अर्थ यह समझ से बड़ा है यह अर्थ समझ में ना आएगा ऐसे ही जैसे कोई चाय की चम्मच में और सागर को भरने चले अब सागर कैसे चाय की चम्मच में समाए, और हमारा सिर हमारी बुद्धि हमारी समझ चाय की चम्मच से भी छोटी है इस विराट के समक्ष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 तुम्हें किसी आकाश में उड़ते पक्षी का संग साथ खोजना होगा सदगुरु का इतना ही अर्थ है जिसे तुम उड़ता हुआ देख सको और उसको उड़ते देखते ही तत्ण तुम्हारे पंखों में एक सरसराहट हो जाएगी एक बिजली दौड़ जाएगी तुम्हें पहली दफा याद आएगी कि यही मैं भी हूं ऐसा ही मैं भी उड़ सकता हूं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 बहुत सैर की हमने देरोहरम मंदिरों में गए मस्जिदों में गए अजब शोरगुल था अजब हायोहू थी वहां बहुत ढंग देखे बहुत तरकीब में बहुत व्यवस्थाएं बहुत औपचारिकता बहुत क्रियाकांड बहुत सैर की हमने देरोहरम अजब शोरगुल था अजब हायोहू थी खुद ही का उठाया जो पर्दा तो देखा वह समा दरख्सा मेरे रूबरू थी लेकिन जिस दिन अहंकार को हटाया अहंकार का पर्दा उठाया तो देखा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 तुम देखते हो संपत्ति संपदा ये उसी धातु से बने हैं जिससे समाधि उसी धातु से बने हैं जिससे सम्यक्व संबोधि ये सब सम शब्द सब से बने और सम का अर्थ होता है न जहां शोक न जहां हर्ष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 आइए हाथ उठाएं हम भी हम जिन्हें रश्म दो याद नहीं हम जिन्हें सोझे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं आज इतना है